ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य की भाष्य रत्न प्रभा नामक टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार भाष्य में अभ्यास का आक्षेप समाधान कर चुके हैं और आक्षेप का निराकरण करने के पश्चात जो अध्यास हैं उस अध्यास का लक्षण भी बता चुके हैं परत्र परावभाषक रूप और संभावना को भी बता दिया है अब संभावना का उपसंहार भी कर चुके हैं एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनी अभी अनात्मा अभ्यास तो विषय का आक्षेप समाधान भाष्य भी हो गया अध्यास का लक्षण भाष्य भी हो गया और अध्यास की संभावना बताने वाला भाष्य भी हो गया है बीच में ये विचार करके फिर अध्यास विषयक प्रमाण को बताने वाला भाष्य आएगा बीच में ये विचार कर रहे हैं भास्कर भगवान कि ये जो अध्यास है इसका विचार यहां पर करने की आवश्यकता ही क्या है अध्यास का विचार न करके ज्ञान निवर्त्या जो अविद्या है सूत्र के द्वारा बताई गई उसी का निरूपण कर देते मूल अविद्या का अध्यास का निरूपण क्यों हो रहा है ये जो प्रश्न होता है इसका उत्तर तम ए तम इत्यादि से दे रहा है इसका अवतरण है भाष्य में ननु क्षिप्त नु ब्रह्म ज्ञाननाश्य सूत्रिताद्यास कि शंका है क्या शंका है कि ब्रह्मज्ञान सूत्रिताम अविद्याम नाश्यव तो ब्रह्मज्ञान से निवर्त्य नाश्याने बाध्य। तो ब्रह्मज्ञान से बाध्य रूपेण सूत्रित जो अविद्या है अविद्या ने मूल अविद्या उसे छोड़ करके अध्यास किम इति वर्ण्य तो ब्रह्म ज्ञान निवर्तव्य अनुरूपे सूत्रित जो अविद्या है उसका निरूपण छोड़ करके अध्यास का निरूपण किस उद्देश्य से किया जा रहा है ये प्रश्न हुआ ये शंका हुई है. तो इसका उत्तर दिया जा रहा है तम एतम इत्यादि से तम एतम क्षणस पंडिता अविद्या इति मन तो पंडित आत्मुषों के दृष्टि में के दृष्टि में, विवेकी के दृष्टि में यह अध्यास ज्ञान इध्यानिवर्त्या अविद्या का उपादेय होने से यानी होने से अविद्या इसकी उपादान होने से अविद्या है मिथ्या अज्ञान और मिथ्या ज्ञान निमित्त इस पद से पहले बता चुके हैं कि मिथ्या अज्ञान रूप अविद्या उपादानक अध्यास है तो मृत उपादानक घट को जैसे मिट्टी कहा जाता है स्वर्ण उपादानक अंगूठी से अंगूठी को स्वर्ण कहा जाता है पांच भौतिक उपादानक देह को पांच भौतिक कहा जाता है हां ऐसे अविद्या उपादानक अध्यास को भी विवेकी लोग अविद्या ही कहते हैं ये उपादान ही तो उपादान के रूप में अभिव्यक्त होता है विवर्त उपादान की उपाधेय के रूप में अभिव्यक्ति विवर्तित होता है और तो उपादान उपाधेय के रूप में परिणत होता है इसलिए उपाधेय जो है वह उपादान से अतिरिक्त नहीं होता रस्सी का विवर्त सर्प रस्सी से अलग नहीं रस्सी ही सर्प रूप से विवर्तित हो रही है और ये जो परिणामवाद के अनुसार दूध का परिणाम दही दूध से अलग थोड़ा ही दूध ही ऐसे ही ये अविद्या का परिणामी परिणाम रूप जो अध्यास है वह अविद्या से अलग नहीं है परिणाम परिणामी से अलग नहीं हुआ करता उस दृष्टि से विवेकी लोग पंडिता यानी विवेकी नम ये तम एवं लक्षणम तम यानी आक्षेप पहले युष्म अस्मत प्रत्यय गोचर इत्यादि से जिस अध्यास के विषय में हुआ आत्मात्मा अध्यास के विषय में और तथापि इत्यादि से जिस अध्यास पर हुए आक्षेप का समाधान हुआ ऐसा आक्षिप्त तथा समाहित तो अध्यास उसे तम शब्द से लेना और एतम शब्द से लेना जो तम एतम अध्यास हुआ आक्षिप्त समाहित अध्यास और एवं लक्षणम से लेना ये जो परत्र पराव परावभाषत्वरूप लक्षण बताया गया इस लक्षण से लक्षित अध्यास और इस अध्यास को ही यानी आत्मात्माध्यास को ही पंडित लोग अविद्या कहते हैं अविद्या उपाधानक होने से थोड़ी सी टीका है तम एतम का अर्थ करते हैं आक्षिप्तम समाहतम एवं लक्षणम का अर्थ कर दिया उक्त लक्षण लक्षितम अध्यासम अविद्या अविद्या्यवाद अविद्या इति मनते मूल अविद्या का परिणाम ये अभ्यास होने से इसे पंडित लोग अध्यास करते हैं तद्विवेके विवेक इत्यादि का अवतरण है टीका में कि विद्या निवर्तवाचिद्याम तद विवेकन कहते जैसे अविद्या विद्या विद्यानिवर्त्या है ऐसे ये अविद्या का परिणाम आत्मात्मा का अध्यास भी विद्या, विद्या निवर्त्य है इसलिए अविद्या रूप है अविद्या में विद्या विद्यानिवर्तित्व है और अध्यास में भी विद्या विद्यानिवर्तित्व तो है अतः अविद्यात्व तो है इसे बताने के लिए विद्या का स्वरूप बताते हुए ये कह रहे हैं विद्यात अध्यास में दिखा रहे हैं तद विवेकन वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहू यहां पर भी आहू का करता है पंडिता विवेकिन तो तद विवेकन का अर्थ है जो शब्द से ग्राह्य है अध्यस्त वस्तु उस अध्यस्त वस्तु से जो अध्यस्त वस्तु है अर्थात ध्यास है उस अर्थात ध्यास से विवेकेन विवेके नस्त वस्तु से अध्यस्त वस्तु का निषेध द्वारा अधिष्ठान के स्वरूप का निर्धारण इसे तद विवेकन च वस्तु स्वरूप अवधारणम ये कहा जा रहा तो तद विवेके में विवेक शब्द से लेना निषेध निषेध करके निषेध है न तो अध्य, अध्यारूप का अपवाद ये तद विवेक है तो जो आत्मा में स्वरूपतः अध्यस्त है अहंकार आदि अनात्मा मात्र उस अनात्मा मात्र अध्यस्त के निषेध द्वारा तद विवेन अर्थ अध्यारूप अपवाद से स्वरूप अवधारणम इसमें वस्तु शब्द का अर्थ है अधिष्ठान तो अनात्मा का अधिष्ठान है आत्मा इसलिए वस्तु शब्द से लेना है आत्मा को और शब्द से लेना है अध्यस्त अनात्मा को तो अध्यस्त अनात्मा से विवेक वह अध्यस्त मात्र का निषेध नेति नेति तो अध्यस्त मात्र का निषेध करके जो वस्तु है अधिष्ठान आत्मा उसके स्वरूप का निर्धारण अवधारण यही है विद्या अनात्मा मात्र का निषेध पूर्वक आत्मा आत्मावधारण इसे पंडित लोग विद्या बताते हैं ये विद्या है ऐसा कहते हैं थोड़ा भाष्य है टीका है थोड़ी अध्यक्ष अध्यस्त निषेधे नधिष्ठान स्वरूप निर्धारणम अध्यास निवर्तिका आहु इर्थ तो अध्यस्त जो अनात्म वस्तु है उसके निषेध से अधिष्ठान स्वरूप का निर्धारण ये विद्या है अध्यास की निवर्तक अध्यास की बाधक विद्या कहलाती है इस प्रकार इस विद्या से निवर्तित्व अध्यास में होने से अध्यास अविद्या के तरह अविद्या तत्र एवं ती का अवतरण है तथापि कारण अविद्या त्यक्त कार्य अविद्या किमती वर्ण्यते तह तत्र तेती कहा मान लिया अध्यास अविद्या का परिणाम होने से अविद्या है विद्या विद्यानिवर्त्य होने से अध्यास अविद्या है तो भी ये तो अविद्या का कार्य है ना तो मूल अविद्या को छोड़ करके कारण अविद्या को छोड़ करके भाष्यकार भगवान कार्य अविद्या रूप अध्यास का निरूपण क्यों कर रहे हैं मूल का निरूपण करना चाहिए कार्य का निरूपण क्यों कर रहे हैं ये प्रश्न होता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्र एवं सती इत्यादि वाक्य है इसलिए कहा कि तथापि तथापि का अर्थ निकलेगा अविद्या परिणामित्वेन तथा विद्या बाध्यत्वेन अभ्यास में अविद्या सिद्ध होने पर भी तथापि अर्थ का है कारण अविद्याम हित्यक्त्वा, कार्य अविद्या अविद्याद्या किमी वर्ण्य तह तत्रेति तो भाष्य में देखिए तत्र सति यत्र त्र सी यद्यास तत्तेन दोषेण गुणेन वाणी स न तो तो तत्र एवं तत्र सति। इसमें सर्वनाम प्रकृत अध्यास का परामर्शक है। तो तत्र स्त्रो तस्मिन् अध्यासे एवं सती का अर्थ है अविद्या सती तो अध्यास में अविद्यात्व निश्चित होने पर अविद्या कार्यत्वेन तथा निवर्तत्वेन अध्यास में अविद्यात्व निश्चित हुआ तो एवं सती का अर्थ है अविद्याश्चित सती तो अध्यास में अविद्यात्व का निश्चय होने पर तत् तो एवं सती का अर्थ है ये अध्यास अविद्या है ये निश्चित होने पर ये मूल अविद्या को छोड़कर के कार्य अविद्या रूप अध्यास का वर्णन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि एक वेदांत का सिद्धांत भाषकर भगवान यहां पर बताना चाहते हैं अनात्मा प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत अध्यस्त है कार्य तथा कारण यही तो जगत है अनात्मा है प्रकृति रूप अनात्मा कारण अविद्या है और प्राकृत आकाशादि जगत रूप कार्य विद्या है अर्थाध्यास में और इनका ज्ञान ज्ञानाध्यास है अहंतया ममतया तो ये जो अध्यस्त है प्रकृति तथा प्राकृत जगत रूप अनात्मा इसका अधिष्ठान है आत्मा आत्मा अनध्यस्त है आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं है न वो अनध्यस्त है सत्य है और प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत अध्यस्त है स्वरूपतः का अर्थ है स्वरूपतः मिथ्या है अध्यस्त है कल्पित है तो प्रातिभाषिक सत्ता वाला हुआ और अनध्यस्त स्वरूप पारमार्थिक सत्ता वाला हुआ तो अधिष्ठान तथा अध्यस्त वस्तु विषम सत्ता होने से अधिष्ठ परमार्थ सत्ता वाले आत्मस्वरूप में प्रातिभाषिक सत्ता वाले अध्यस्त प्रकृति तथा प्राकृत अनात्म वस्तु में विद्यमान जो गुण तथा दोष है उनका वस्तुतः अपने अधिष्ठान भूत आत्मा के साथ कोई संश्लेष्ट नहीं होगा संबंध नहीं होगा यतकिंचित भी वस्तुतः गुण या दोष अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान में नहीं जाएगा क्योंकि समान सत्ताक पदार्थों में ही वास्तविक संबंध होता है और विषम सत्ताक पदार्थों में संबंध होगा तो कल्पित संबंध होगा तो कल्पित का अर्थ होता मिथ्या तो मिथ्या संसर्ग अध्यास से अनात्मा के साथ आत्मा के मिथ्या संसर्ग अध्यास से वस्तुतः आत्मा की असंगता और निर्गुणता निर्दोषता वो किसी प्रकार से विकृत नहीं होगी वो असंग ही रहेगा निर्गुण ही रहेगा निर्दोष ही रहेगा निर्दोषम ही समम ब्रह्म के अनुसार दोष रहती रहेगा अध्यस्त का गुण या दोष आत्मा में नहीं आएगा ये जो वेदांत का सिद्धांत है इसे भाष्कर भगवान अभिव्यक्त करना चाहते हैं इसीलिए अध्यास का वर्णन कर रहे हैं अनात्मा का अनात्मा को स्वरूपतः अध्यस्त बता रहे हैं आत्मा को स्वरूपतः अनध्यस्त बता रहे हैं ये सिद्धांत सामने प्रकट करने के लिए ये अध्यास का वर्णन करने का उद्देश्य है इसे कह रहे हैं कि तत्र एवं सती यने आत्मनि यद्यास यानी अनात्मनः अध्यास प्रकृति तथा प्राकृत जगत रूपी अनात्मा का अध्यास आत्मा में है तो तत्कृत दोषेण गुणेन इसमें शब्द से लेना अध्यस्त पदार्थ को तो अध्यस्त जो अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत अहंकारादी है अध्यस्त कार्य तथा तो कारण तत्कृत दोष या गुण हो गए अनात्मा के धर्म गुण दोष वो जो अनात्मा के धर्म है गुण दोष उनसे अनुमात्रे ना भी यह भी गुणे न दोषे का विशेषण है अनुमात्र का अर्थ है अल्पमात्र भी तो थोड़े से भी अनात्मा के गुण या दोष से उनका अधिष्ठानभूत आत्मा लिपायमान नहीं होता संबद्ध नहीं होता तो मातृ नापी स यानी अधिष्ठानभूत आत्मा यत्र शब्द से जिसका ग्रहण किया उसका स शब्द से ग्रहण करना और यद अध्यास इसमें यत शब्द से जिसका ग्रहण कर रहे हैं उसे शब्द से ग्रहण करना तत्कृत गुणे नोषे न तो अध्यस्त के गुण दोष अल्प गुण दोष से भी गुणवान या दोषवान अधिष्ठान नहीं होता ये अध्यास के निरूपण का उद्देश्य है ये बताना <laughs> भाष्य है भाष्य को देखिए तस्मिन का अर्थ कर तत्र का अर्थ कर दिया टीकाकार ने तस्मिन अध्यासे एवं सती का अर्थ कर रहे हैं उक्त न्यायेन अविद्यात्मके सती एवं सती का अर्थ हुआ तो अध्यास के उक्त न्याय से अविद्यात्मक सिद्ध होने पर मूल अविद्याया ये तत्र एवं सती का अर्थ निकला अब यद अभ्यास तत्कृत दोषेन गुणेन इसका तात्पर्या कि मूल सुसुप्तो अविद्या सुसूप्त अर्थत्वर्शना कार्यात्म तथत्व ज्ञापनाथ तद वर्णनम यह तात्पर्य भाव है कि सुसुप्ति में किसी प्रकार का कोई दुख किसी को नहीं होता लेकिन मूल अविद्या तो रहती है वहां तो सुसुप्ति में आत्मा, आत्मा की उपाधि के रूप में मूल अविद्या के कारण अविद्या के रहते हुए भी कोई भी गहरी नींद में सोया हुआ प्राणी कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता का मतलब दुख हेतुत्व साक्षात दुख हेतुत्व मूल अविद्या में नहीं है कारण अविद्या में नहीं है कारण अविद्या यदि साक्षात दुख का हेतु होती तो सुसुप्ति में तो कारण अविद्या रहती ही है वहां पर भी जरूर दुख होता कारण के रहने पर कार्य तो होना चाहिए ना और कार्य रहे कारण रहे और कभी भी कार्य ना हो तो उसे कारण थोड़ा ही कहा जाएगा तो एकाद बार तो गहरी नियंत्र में दुख किसी न किसी को होना चाहिए न किसी को भी नहीं होता है मूल अविद्या रहती है तो कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है का अर्थ है कि मूल अविद्या साक्षात दुख का कारण ही नहीं उसमें साक्षात अनर्थ हेतुत्व नहीं है कार्यात्मना जब परिणत होती है तब स्वप्न और जागृत अवस्था में कार्य अविद्या जो अध्यास है अनात्मा देहादि में आत्मबुद्धि रूप, तो दुख होता है जागृत में फिर कभी भी या तो सुखी या तो दुखी अनुभव करता है मन के साथ तादात्म्य करके मन में तो सुख या दुख रहता ही है ये सुख दुख मन रूपी क्षेत्र का धर्म है ना और सुख दुख रूपी धर्म से युक्त जो अंतक करण रूपी क्षेत्र है मन रूपी क्षेत्र है उसमें तादात्म्य अभिमान रूप कार्य विद्या हो जाती है तो जाग्रत और स्वप्न में या तो अपने को सुखी अनुभव करता है या तो दुखी अनुभव करता है का मतलब अध्यस्त के गुण दोषों का आरोप अपने में करता है कार्य विद्या होती है तो सुख, सुख या दुख होता है यानी अध्यस्त के गुण दोष आत्मा में आरोपित होते हैं तो अनर्थ हेतुत्व कार्य अविद्या में है कारण अविद्या में नहीं ये दिखाने के लिए कार्य अविद्या रूप अध्यास का वर्णन भाष्कर भगवान कर रहा है इस अभिप्राय से लिखा कि मूल अविद्या सुसुप्तो अनर्थत्व अदर्शनात कार्यात्मना तस्या अनर्थत्व कार्याम तथत्वनाथन तद्वर्णनमने कार्य अविद्यारूप अध्यास का वर्णन है तत्तेन दोषेण गुणेन वा अनुमात्रेनापि स न संबध्यते इन शब्दों का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार शब्द अध्यस्तकृत गुण दोषाभ्याषान न लिप्यते अक्षरा शब्दार्थ ये तत्कृत दोषेण गुणेन वा अनुमात्रेनापि स न संब्यते इसका अर्थ है कि अध्यस्त जो वस्तु है उसके थोड़े भी गुण या दोष से आत्मा अधिष्ठान रूप आत्मा गुणवान या दोषवान नहीं होता इस प्रकार यहां तक अध्यास का लक्षण अध्यास की संभावना मुख्य रूप से बताई गई बीच में अध्यास का वर्णन क्यों किया जा रहा है यह सब प्रश्न हुआ उसका समाधान हुआ पहले कहा गया था कि तीन का वर्णन किया जा रहा है लक्षण संभावना प्रमाण तो लक्षण का निरूपण भी हो गया संभावना का निरूपण भी हो गया अध्यास के अप्रमाण का अध्यास विषयक प्रमाण का निरूपण ग्रंथ प्रारंभ होता तम एतम इत, है तम अविद्याख्यम इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एवं अध्यास लक्षण संभावने उक्त प्रमाणम आहो इस प्रकार अभ्यास का लक्षण और संभावना को बता करके अध्यास विषयक प्रमाण को भस्कर भगवान बताते हैं है। तम एतम आत्मानात्मनु हो इतर इतरेतर अभ्यास पुरस्कृत सर्वे प्रमाण प्रमे व्यवहारा लौकिका वैदिकाच प्रवृता तो आविद्याख्यम आत्मात्मनो इतरेतर इसमें अध्यास इस नाम का अर्थ है यथा नाम का अर्थ है साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी शिद्ध। साक्षी प्रत्यक्ष साक्षिप्रत्यक्ष जो साक्षिवेद्य्ध्यास तो परत्र परावभाष रूप दो साक्षी वेद्य अभ्यास है वो किसका अध्यास है तो आत्मात्मा का इतर इतर अध्यास यानी आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग संसर्गाध्यास आत्मा का अनात्मा में संसर्ग संसर्गाध्यास रूप अध्यास नहीं अध्यासम पुरस्कृत्य का अर्थ है हेतु कृत्य पुरस्कृत्यो में रख करके तो पूर्व में तो होता है कारण फिर कार्य प्रवृत्त होता कार्य को अप, कार्य अपने अव्यवहित पूर्वक्षण में कारण को रख करके ही निष्पन्न होता है ना इसलिए पुरस्कृत्या ने कारणम कृत्वा हेतु कृत्वा ये पुरस्कृत्य का अर्थ निकलेगा किसको हेतु बना करके तो अध्यास को आत्मात्मा का जो परस्पर अध्यास है उसे हेतु बना करके ही सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा प्रवृत्ता ऐसा नु करना तो सब प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवृत्त तो होता है मतलब प्रमाण व्यवहार प्रमे व्यवहार अर्थात व्यवहार मात्र के प्रति कारण है आत्मात्मा का अन्योन्याध्यास जिस अध्यास का वर्णन किया भाष्कर भगवान ने वह प्रमाण व्यवहार प्रमेय व्यवहार का हेतुभूत अध्यास है अनात्मा अहंकारादि के साथ आत्मा का अध्यास, का अध्यास होता है। अनात्मा अहंकारादि का आत्मा में स्वरूप अध्यास तथा संसर्गाध्यास होता है तभी आत्मा में प्रमातव धर्माता है और आत्मा प्रमाता होगा तभी प्रमाण है प्रमा का करण तो प्रमारूपी कार्य की निष्पत्ति के लिए प्रमाण का प्रवर्तक प्रमाता बनेगा न जैसे कुलाल घट निष्पत्ति अनुकूल व्यापार करने में प्रवर्तक बन जाता है दंड चक्रादि का ऐसे चक्षुरादि प्रमाणों का प्रवर्तक रूपादि विषय को प्रमा के निष्पत्ति में प्रवर्तक बनेगा प्रमाता और प्रमाता आत्मा स्वतः नहीं है आत्मा में स्वतः प्रमातृत्व तो नहीं है शरीर इंद्रिया मन अहंकार आदि के साथ आत्मा का संसर्ग अध्यास होता है इनका स्वरूप अध्यास तथा तो संसर्ग अध्यास आत्मा के साथ होता है तभी आत्मा में प्रमातृत्व तो धर्माता है और वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा के स्वरूप का जैसे ही अनुसंधान पूरा हो जाता है मय के रूप में तो फिर वेदांत के आचार्य बताते हैं कि आत्मा में प्रमातव तो नहीं रहता अन्वेष्टव्यात्म विज्ञात प्राक प्रमात आत्मन अन्विष्ट सात प्रमाते पापम दोषादि वर्जिता तो अन्वेषव्य जो आत्म वस्तु है उससे उसका अन्वेषण करने से पहले तक अन्वेषण है उसका मय के रूप में अनुसंधान और वो पूरा होने तक ही आत्मा को प्रमाता कहा जाता है अजैसे अन्वेषण पूरा हो जाता है मतलब वेदांत वेद्य वस्तु मैं के रूप में अनुभव में आती है तो उस समय फिर प्रमाता प्रमाता नहीं रहता अन्विष्ट प्रमातव पाप्मोष आदि वर्जित पाप्मोषादि वर्जित है अपथ पापमा इत्यादि से बताया गया प्रजापति विद्या में आत्मस्वरूप ब्रह्म तो ये प्रमाता ही ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त होता है फिर प्रमाता प्रमाता नहीं रहता जीव भाव का बाद हो जाता है ना ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति होती है का मतलब ये जीव भाव अर्थात प्रमात ये भी अध्यस्त है तो प्रमाता आत्मानात्मा का आ आ परस्पर अध्यास होता है तो प्रमात्रित्व आता है जीव भाव आता है और जीव को ही इंद्रियादि रूप प्रत्यक्ष प्रमाण और परामर्श ज्ञान आदि अनुमान प्रमाण की जरूरत होती है प्रमाण किसके लिए है ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है उसमें सर्वज्ञता है उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है वो स्वरूपत ही सब का अविभाषक है भानता है ना और तस्य तस् सर्वमिद विभा प्रत्यक्ष आदि शास्त्र तो शब्द प्रमाण में आता है ना और शब्द यद वाचा अन्युदित नाग अभ्युद्य के अनुसार ब्रह्म की स्वरूपत सन्निधि मात्र से अपने अर्थ को प्रकाशित करने की शक्ति ब्रह्म से पाता है जो शब्द वह ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता इसलिए ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है स्वप्रकाश है और सारे प्रमाण अपने अपने प्रमेय को प्रकाशित करने की शक्ति जिस चेतन से पा रहे हैं वह चेतन ब्रह्म है मैं आत्मा तो उस उस समय फिर वो प्रमाता नहीं रहता प्रमाता को प्रमा प्रमेय को जानने के लिए प्रमाण की अपेक्षा होती है और वो प्रमाता स्वयं अध्यस्त है ये कह रहे हैं तो ये जो इतरेतर अध्यास है आत्मा नत्मा का ये होता है तब प्रमाता सिद्ध होता और प्रमाता के अधीन ही सभी प्रमाण व्यवहार प्रमेय व्यवहार होते हैं तो आत्मनात्मक का अध्यास नहीं होगा तो प्रमाता सिद्ध नहीं होगा प्रमाता नहीं होगा तो प्रमाण व्यवहार प्रमेय व्यवहार नहीं बन पाएगा तो सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिका च प्रवृत्ता अध्यासम पुरस्कृत अध्यास निमित्तक ही सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार है वो दो प्रकार के हैं लौकिक यानी लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा उनके विषय विशे, विषयक प्रमेय व्यवहार को लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार कहा जाएगा और वैदिक वेद रूपी प्रमाण तथा आ, मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा ये कर्तव्य है वेद ने बताया हुआ मैं क्षेत्रीय हूं तो मेरा ये कर्तव्य है ऐसा वो प्रमेय व्यवहार शास्त्र प्रतिपादित वर्णाश्रम विहित कर्म ये और तथा ये जो उपनिषद प्रतिपादित व्यवहार मैं मुमुक्षु हूं मुझे मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए साधन श्रुति बताती है ज्ञान ज्ञान देव तो तो वो ज्ञान मोक्ष दिलाने वाला प्राप्त होता है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवाया तद विज्ञान स गुरुमेवाभिगछे समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि के द्वारा बताया गया जो व्यवहार मुमुक्षु का जिज्ञासु का वो भी वैदिक व्यवहार है और वेद प्रमाणक है तद विज्ञानार्थम स गुरु में भवगछित इत्यादि वेद है और तत्प्रमाणक व्यवहार हुआ जिज्ञासु बन करके समित पानी हो करके ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से श्रोत ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के शरणागत होना ये सारे व्यवहार वैदिक व्यवहार है सत्यम चर, इत्यादि विधि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित सत्यवदनादि रूप व्यवहार वैदिक व्यवहार है माँ हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि से अहिंसा का पालन वैदिक व्यवहार है निषेध शास्त्र के द्वारा बताया गया तो ये माना जाएगा वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार और लौकिक प्रमाण प्रेमी व्यवहार है प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाला जो व्यवहार तो प्रत्यक्षादि प्रमाण मूलक व्यवहार ये सारे के सारे इनके मूल में प्रमाता है और प्रमाता में प्रमात्रित्व का प्रयोजक आत्मात्मा का अन्योन्याध्यास है परस्पराध्यास है इसलिए अध्यास मूलक ही सभी लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमे व्यवहार तथा वैदिक व्यवहार भी है ये निश्चित होता है अध्यास व्यवहार का हेतु है इसलिए प्रमाणादि व्यवहार हेतुत्वेन रूपे अध्यास की सिद्धि होगी ये बताया जा रहा पर्वत में धूम है धूम दिख रहा है कार्य वन्नी का तो जरूर उसका कारणभूत वन्य होगा बिना आग के धुआं नहीं निकलता तो धुआ है तो आग जरूर होगी न कार्य के बिना कारण कारण के बिना कार्य नहीं होता है कार्य धूम दिख रहा है तो उसके कारण वन्य का अनुमान होता है इसीलिए हमें लौकिक तथा वैदिक प्रमाण प्रमे आदि व्यवहार की अनुभूति हो रही है तो ये अपने कारणभूत अध्यास के बिना आत्मात्मा के अध्यास के बिना संभव नहीं है जैसे धूम वह के बिना संभव नहीं है ऐसे आत्मात्मा के अध्यास के बिना लौकिक तथा वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार रूपी कार्य संभव नहीं है तो वो अपने कारण आत्मात्मा के अध्यास का ज्ञापक बन जाएगा अनुमान में हेतु बन जाएगा, जो जाएगा। हाँ ये सब है वो प्रयास कर रहा है प्रमाता हाँ ठीक हा। और है और जान है अधिष्ठान पर ठीक है वो समस्या में ये है वो कैसे होता है हाँ? कैसे हो सकता है जब उसके पास हाँ, हाँ, वही हाँ, हो, हो जाता इस प्रकार है कि जब तक चित्त में साधन निवर्त्य दोष है तब तक वह प्रमाता है साधक है औपाधिक भेद है वह साधक बनकर के साधना करता रहेगा निधिध्यासन पर्यंत की निष्काम कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत की जो साधनाएं हैं वे सब की सब जो अधिष्ठान है उसका आत्म रूप से अनुभव में बाधक जो दोष है प्रतिबंधक उनकी निवृत्ति की साधनाएं हैं वो प्रतिबंधक दोष जिस दिन समाप्त होगा तो उस दिन फिर उसे अपना प्रयत्न छोड़ करके शांत हो, होना होता फिर जो अधिष्ठान है वो स्वयं ही उसके चित्त में आत्मरूप से अभिव्यक्त होता अपने प्रयत्न से नहीं जानता अपने प्रयत्न से तो खाली अधिष्ठान की आत्म रूप से अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक दोष अपने प्रयत्न से हटाता है और वो प्रयत्न उसका जब पूरा हो जाता है तो उसे प्रतीक्षा करनी होती है और फिर माना जाता है एक प्रकार से वो लोहा जैसे ही चुंबक के कक्षा में पहुंच जाता है चुंबक की आकर्षण शक्ति जहां फैली हुई है वहां तक पहुंच जाता है उस कक्षा में तो फिर उधर लोहा जा, जाएगा नहीं तब भी खींच लेता है ऐसे साधक का चित्त जैसे ही साधन निवर्तिय दोषों से रहित होता है तो माना जाता है परमात्मा रूपी चुंबक की कक्षा में पहुंच गया तो परमात्मा फिर उस चित्त में स्वयं अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं तेष आत्मा भी उन्म स्वाम ये श्रुति करती है और तेजाम जम अहम् नाशयामी ना भावस्थो ज्ञान ज्ञानदीपेन भास्वता इसमें तेषाम शब्द से उन साधकों को लिया जाता है जिनका आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त हो गया ऐसे साधकों पर अनुग्रह करके स्वयं भगवान उनके आत्म आत्मभावस्त हो जाते हैं और अज्ञान को दूर करते हैं इसलिए ज्ञान को कहा जाता है प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन होता है यहां प्रमेय है परमात्मा तो परमात्मा के अनुग्रह से ज्ञान होता है साधक जो अध्यस्त है प्रमातृत्वें उसके प्रयास से तो केवल चित्त की शुद्धि होती है तो श्रवण मनन निधि ध्यासन भी श्रवण है प्रमाण विषयक संशय विपर्यय रूपी चित्तगत दोषों के निवर्तक साधन है श्रवण मनन है प्रमे विषयक संशय का निवर्तक साधन प्रमेय विषयक विपर्य रूपी दोष का निवर्तक साधन है निधिध्यासन और मांडू की कारिका में जो उससे भी और थोड़े दोष बताए गए रसा स्वाद तो कषाय आदि उनकी निवृत्ति का भी जो साधन वहां पर बताया वो सब साधन करके उन सारे दोषों से रहित चित्त को कर लिया तो साधक की साधना पूरी हो गई तब भी साक्षात्कार नहीं होता उसे फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है अनुग्राह अनुग के अनुग्रह की लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराता यदि भावी प्रतिबंध कोई नहीं है तो वो अभिव्यक्त हो ही जाता है आत्मा के रूप में तेष आत्मा विवृणुते तनुसान तो इस प्रकार अधिष्ठान की अनुभूति होती है बोध होता तो सर्वे प्रमाण प्रमे व्यवहारा लौकिका वैदिकाच अध्यासम पुरस्कृत प्रवृता ऐसा नहीं करना अध्यास को ही निमित्त बना करके प्रवृत्त होते हैं। अर्थ है व्यवहार का हेतु अध्यास है अरे व्यवहार दिख रहा है पीनो देवदत्त दीवान भूमते तो देवदत्त का पीनत्व अनुभव में आ रहा है हर कहते दिन में नहीं खाता है तो निश्चित है खाए बिना तो पीन हो नहीं सकता तो रात में खाता है तो रात में खाते हुए तो किसी ने देखा नहीं लेकिन रात में खाने की अर्थापत्ति प्रमा होती है जैसे ऐसे यहां पर भी अनुभूय व्यवहार प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिक वैदिक अन्यथा अनुपत्या वो अपने हेतुभूत आत्मात्मा के अध्यास का साधक बनेगा निश्चयक बनेगा तो अर्थापत्ति प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण बताया गया <coughs> तो वैदिकाश्च ये वैदिकाश्च प्रमाण प्रमेय व्यवहारा ऐसे प्रमाण प्रमेय व्यवहार के दो विशेषण है ना यहाँ पर लौकिक और वैदिक अब वैदिक प्रमाण प्रमेय के भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार के भी अवान्तर दो भेद हैं वेद में दो प्रकरण है न कर्मकांड ज्ञान कांड कर्म है विधि निषेधात्मक और सिद्ध वस्तु निरूपक ज्ञान कांड उसको लेकर के अवांतर दो प्रकार वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार के बताए जा रहे हैं भाष्य में कि सर्वाणी चास्त्राणी विधि निषेध मोक्ष प्राणी तो प्रमाण कौन है तो ये वेद प्रमाण है शास्त्र यानी वेद वो विधि निषेध परक और मोक्ष परक विधि निषेध परक है कर्मकांड उसमें शास्त्रम यह उत्पत्ति घटती है और संस्नात्श शास्त्र यह उत्पत्ति मोक्षपरक ज्ञानकांड में घटती है दोनों भी शास्त्र है तो शासनात् यानी प्रवर्त, प्रवर्तक निवर्तक शासन है या तो प्रवर्तक बनना या तो निवर्तक बनना सुख साधन में प्रवर्तक है दुख साधन से निवर्तक है कौन विधि निषेधात्मक कर्मकांड इसलिए उसे शासनात् जाएगा और ज्ञान कांड मोक्ष पर शास्त्र वह न तो प्रवर्तक है न तो निवर्तक है प्रवर्तक निवर्तक हो जाएगा तो कर्मकांड कोटि में आएगा विधि निषेधात्मक बन जाएगा वह सिद्ध वस्तु का आत्मस्वरूप का निरूपण करता है इसलिए ज्ञापक है वो हित का उपदेश करता है तो संसनात यानी हितोपदेशनात शास्त्रम, शास्त्र शास्त्रम ये उत्पत्ति करके शास्त्र पद का प्रवृत्ति निमित्त संसन रूप यानी हितोपदेश रूप ज्ञान कांड में घटता है तो मोक्ष पर शास्त्र ज्ञान कांड भी है और शब्द से लेना लौकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उनको तो वो प्रसिद्ध ही है थोड़ी टीका है इसे देखिए टीका को तम ए तम इसमें तम शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि वर्णितम तम, तम यानी वर्णितम अध्यासम अध्यास का विशेषण है और ये तम यानी साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम ये तम ये सरुणा साक्षी प्रत्यक्ष से निश्चितत्व तो बता रहा तो हेतु कृत यानी अभ्यास हेतु कृत् हे हे पुरस्कृत शब्द का अर्थ बता रहे हैं हेतु कृत् लौकिक कर्म शास्त्रीयो इति त्रिविधो व्यवहार प्रवर्तते इत तो इस अध्यास को ही निमित्त बना करके लौकिक व्यवहार कर्मशास्त्रीय व्यवहार तथा मोक्षशास्त्रीय व्यवहार प्रवृत्त होता है वैदिक व्यवहार के कर्मशास्त्रीय और मोक्षशास्त्रीय ऐसे दो भेद बताए और लौकिक व्यवहार प्रत्यक्षादि प्रमाणमूलक व्यवहार है <coughs> तो तत्र विधि निषेध पराणी कर्म शास्त्राणी ऋग्वेदादी तो कर्म शास्त्र कौन है तो कहते हैं ऋग्वेदादि जो विधि निषेध परख है ऋग्वेदादि वे है कर्म कांड ऋग्वेदादि में आया हुआ कर्मकांड वो कर्म शास्त्र कहलाता है और विधि निषेध शून्य प्रत्येक ब्रह्म पराणी मोक्ष शास्त्राणी वेदांत वाक्या विभाग तो विधि निषेध से रहित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वी इत्यादि जो उपनिषद वाक्य है वेदांत वाक्य है वे हैं मोक्ष शास्त्र इनसे बताया गया जो व्यवहार वो है लौकिक ज्ञान शा, शा, शास्त्रीय व्यवहार वैदिक व्यवहार अब कथम इत्यादि का अवतरण है टीका में इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं